करेंगे ओ सहनाव सहनो भुन सह योग दर्शन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कल हमने देखा योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों को रोक देना और चित्त की पांच अवस्थाएं होती है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इनमें जो एकाग्र और निरुद्ध है ये समाधि है और चित्त की वृत्तियों को रोक देने से क्या लाभ होता है इसके ऊपर हमने चर्चा की थी जब चित्त की वृत्तियों को रोक देते हैं तब दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है जब सम्प्रजात समाधि लगती है तब आत्मा स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है और जब असंप्रजात समाधि लगती है तब ईश्वर के स्वरूप में अपनी स्थिति हो जाती है महर्षि व्यास जी ने इसी सूत्र में कहा तदानिंद स्वरूप प्रतिष्ठा यथा कैवल्य कैवल्य का अर्थ होता है मुक्ति मोक्ष मोक्ष में जैसे आनंद अनुभव करता है वैसे ही व्यक्ति असंप्रजात समाधि में ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में अब प्रश्न उठता है कि लोगों को आप कहेंगे कि योगाभ्यास करो तो पहले पूछेंगे फायदा क्या है तो उनको कहेंगे कि बहुत फायदा है ईश्वर का आनंद मिलता है और ईश्वर का आनंद कितना है हमारे यहाँ उपनिषद में बताया गया है ईश्वर का आनंद ब्रह्म का आनंद कितना होता है तो कहा कि एक व्यक्ति जो चक्रवर्ती सम्राट है संपूर्ण धरती में एक राजा है जिसको सब लोग मानते हैं ऐसे राजा को जो सुख मिलता है और वो राजा भी कैसा हो युवक हो युवा अवस्था में अधिक सुख होता है युवक हो और वेद का विद्वान हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको अधिक सुख होता है अनपढ़ व्यक्ति को कम वेद का विद्वान हो युवा हो संपूर्ण धरती में एक चक्रवर्ती सम्राट हो और जिसकी कोई कामनाए प्रतिकूल ना हो जिसकी कामना कभी बाधित ना हो अ काम हत मानकर हो। चलिए उसकी कामनाए सारी पूर्ण हो जाती है इसका इसलिए बताया गया कल्पना करिए चक्रवर्ती सम्राट तो है लेकिन पत्नी अनुकूल ना हो तो दुख होगा इसलिए कहा गया कि जिसके परिवार में भी सब अनुकूल है राजा होने से उसके शासन में सब लोग उसके अनुकूल है ऐसा व्यक्ति को कितना सुख होता है उसको एक सुख मानिए और उसका दस गुना सौ गुना हजार गुना ऐसे गुना करते जाइए कितना कह दिया दस महासंघ दस महासंघ का मतलब होता है एक में बीस शून्य लगाइए दस में एक शून्य होता है सो में दो होते हैं हजार में तीन शून्य होते हैं ऐसे शून्य बढ़ाते जाएंगे तो एक में बीस शून्य लगाए तो जितना सुख होता है ऐसा सुख होता है ब्रह्म का आनंद और वो सुख आपको असंप्रज्ञान समाधि में प्राप्त होता है इतना बड़ा आनंद इतना बड़ा सुख मिलेगा मुक्ति में और इसमें इतना ही अंतर है जब मुक्ति हो जाती है तब तो व्यक्ति लगातार उस आनंद को भोगता रहता है और जब संप्रज्ञान समाधि में होता है तो समाधि काल तक तो भोगता है समाधि जब फट जाती है व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब वो सुख का स्तर कम हो जाता है ऐसा तो सुख नहीं भोग पाता इतना ही अंतर है तो आप कहेंगे कि योगाभ्यास करेंगे ऐसा तो सुख मिलेगा तो लोग आपको कहेंगे कि जिसको ऐसा सुख चाहिए वो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है वो जाए हमको ऐसा सुख भी नहीं चाहिए और योगाभ्यास भी नहीं करना है क्यों तो योगाभ्यास करने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है तो योगाभ्यास करने से क्या फायदा है ये तो योग दर्शन के तीसरे सूत्र में बताया और ना करने से क्या हानि है अगला सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए वृत्ति सारुप्यम इतर दे दे। कहते हैं योगाभ्यास करने से तो बहुत फायदा है और योगाभ्यास नहीं करेंगे तो हानि होगी क्या हानि होगी तो कहते वृत्ति सारुप्यम वृत्ति न सारूप्यम वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के साथ समान हो जाएंगे वृत्ति का कलम ने विचार किया था विचार ज्ञान तो मन में जो क्रियाएं होती है उसको हम वृत्ति कहते हैं अभी आपको पूज्य आचार्य सिखा रहते बाहर कोई घटना घटती है तुरंत हमारे मन में अशांति हो जाती है ये क्या है ये वृत्ति सारूप्य है जैसे ही व्यक्ति योगाभ्यास से पृथक होता है उसकी स्थिति वृत्ति सारूप्य हो जाती है उसको कह दिया जाएगा आपके एक लाख की लटरी खुल गई है तो बड़ा खुश हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि एक लाख की घाटा हो गई है व्यापार में तो दुखी होगा तो महर्षि दयानंदी रिग्वेदादी बास्य भूमिका में लिखते हैं जो सांसारिक मनुष्य है किसी सूत्र के बाद्य की व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वह हमेशा हर्ष सो और शोक के सागर में डूबे रहते हैं और जो योगी पुरुष होते हैं वो सांसारिक हर्ष और सुख से दूर होकर सांसारिक हर्ष शोक से रहित होकर नित्य आनंद में रहते हैं तो ये योगी और भोगी व्यक्ति में अंतर है जब वो व्यक्ति योगाभ्यास करता है ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है और जब योगाभ्यास नहीं करेंगे ऐसी स्थिति आएगी बाहर ये संसार जो है इसका नाम ही संसार इसलिए क्योंकि ये श्री धातु से बनता है जो गतिशील है हमेशा जो सरकता रहता है हमेशा जो गतिशील रहता है उसको कहते हैं संसार कभी भी एक जैसी स्थिति संसार में नहीं रहेगी और ये जैसे जैसे सरकता रहेगा बदलता रहेगा आपके चित्त में भी ऐसे ही परिवर्तन होगा और आप भी अपने आप को ऐसे ही अनुभव करेंगे तो योगाभ्यास करने से व्यक्ति वृत्तियों से अपने आप को पृथक देखता है और योगाभ्यास न करने से जैसी वृत्ति आती है वैसे ही अपने आप को अनुभव करता है सुखी दुखी होता रहता है और उसका सुख दुख क्षण क्षण में बदलता रहता है कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाता है अशांति से युक्त होकर रहता है ये योगाभ्यास न करने से हानि है इसको यूं कहिए कि योगाभ्यास करने से जो हमें नित्य आनंद मिलता था जितना नित्य आनंद मिल सकता है योगाभ्यास न करने से उससे अभी हमें दुख मिलता है एक तो आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी लेकिन आनंद भी ना हो दुख भी ना हो ऐसी स्थिति नहीं है न्यूट्रल आप नहीं रह सकते हैं आपको दुख भोगना ही पड़ता है इसलिए योगाभ्यास करना आवश्यक हो जाता है तो योग क्या है कल हमने देखा था चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम है योग और चित्त के वृत्तियों को रोक देंगे तो योग होगा तो वृत्तियों का स्वरूप क्या है तो उसके लिए अगला सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए वृत्त पंचत क्लिष्ट अक्लिष्ट तो पतंजलि जी ने सूत्र बनाया मृत्तिया पांच प्रकार की होती है हर एक वृत्ति में असंख्य मिलेंगे लेकिन मुख्य रूप में पांच प्रकार की वृत्तियां होती है और वो पांचों के पांच वृत्ति क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है क्लिष्ट का अर्थ आप सामान्य रूप से जानते हैं विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो उनको पूछते हैं प्रश्न पत्र कैसा था क्लिष्ट था सरल था तो सरल हो तो सरल बता देते हैं। नहीं तो क्लिष्ट बताते क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन अब यहाँ व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो क्लिष्ट का अर्थ जो हमको संतप्त करता है उसको कहते हैं क्लिष्ट तो जो हमको संतप्त करता है ऐसी वृत्तियां होती है और कुछ वृत्तियां होती है जो अक्लिष्ट है संतप्त नहीं करती हैं ये वृत्तियां आप दोनों ही अनुभव में आते हैं दिन भर में आप देखेंगे कुछ वृत्तियां ऐसी होती है जो हमको परेशान करती हैं और कुछ वृत्तियां ऐसे होती है जो हमको सुख देती है तो व्यास जी कहते हैं कि जो क्लेशों से पैदा होने वाली वृत्ति है क्लेश का अर्थ अभिद्या अस्मिता राग द्वेश अविवेश इन क्लेशों से जो वृत्तियां पैदा होती है उनको कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति और ये क्या करती है हमारे कर्माशय को बढ़ाती है जितना जितना हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा कर्माशय बढ़ता है और जितना अधिक कर्माशय होगा उतना ही अधिक हमको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा तो ऐसी वृत्ति जो क्लेशों से पैदा होने वाली है और हमारे कर्माशय को बढ़ाने वाली वृत्ति है उसको कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट है हमको दुख देने वाली ये वृत्ति है और इसके विपरीत अक्लिष्ट वृत्ति है अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं कम तो सिंह व्यास जी उसकी भी परिभाषा करते हैं अक्लिष्ट का अर्थ कहते हैं ख्याति विषय वो जो वृत्ति है वो क्लेशों से पैदा होने वाली थी क्लिष्ट वृत्ति और ये जो अक्लिष्ट वृत्ति है ये ज्ञान से उत्पन्न होती है तत्व ज्ञान से दोनों तो वृत्ति है लेकिन वृत्ति होने मात्र से बुरा है ऐसे नहीं है कुछ वृत्तियां क्लिष्ट होती है कुछ अक्लिष्ट होती है तो ये अक्लिष्ट वृत्ति है जो ज्ञान से उत्पन्न होने वाली है गुण अधिकार विरोधी गुणों के अधिकार को ये विरोध करते हैं गुण के बारे में कल हमने चर्चा की थी योग दर्शन में गुण का अर्थ होता है सत्व रज तम इन तीनों को वहाँ गुण कहते हैं तो इन तीनों गुणों के कारण से हमारे चित्त में अनेक प्रकार की वृत्तियां होती है और कौन सा गुण बढ़ जाए तो कैसी वृत्ति उत्पन्न होती है कल हमने इसकी चर्चा की थी रजो बढ़ जाए तो कैसी वृत्ति होती है चंचलता आती है और तम गुण बढ़ जाए तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य और सत्वगुण बढ़ जाए तो आत्मा और जड़ पदार्थों को पृथक पृथक हम अनुभव कर पाते हैं ऐसी ऐसी वृत्तियों की चर्चा हमने कल की तो ये गुणों का अधिकार है गुण अधिकार मतलब दबाव ये हमको भोग भोगने की ओर प्रवृत्त करते है भोग भोगने की ओर धकेलते हैं ऐसे मानिए तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण हमको भोग की ओर संसार की ओर प्रवृत्ति करते हैं और इनके प्रवृत्ति को जो विरोध करने वाली वृत्ति है वो है अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति से भोग की इच्छाएं बढ़ती रहती है और अक्लिष्ट वृत्ति से भोग की इच्छाएं कम होती जाती है ये दोनों में अंतर है क्लिष्ट वृत्ति हो तो कर्मा से बढ़ेगा जन्म मरण के चक्र अधिक भोगने पड़ेंगे अक्लिष्ट वृत्ति बढ़ेंगी तो जन्म मरण के चक्र से हम छुटकारा पाएंगे गुणों के अधिकार से गुणों के दबाव से पृथक हो जाएंगे और मोक्ष की ओर बढ़ेंगे तत्व तो ज्ञान की ओर ये ले जाने वाली वृत्ति है इसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति तो दोनों प्रकार के वृत्तियां हमारे चित्त में चलती रहती है तो क्लिष्ट वृत्ति किसी के अंदर है तो हमेशा क्लिष्ट वृत्ति रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर भी अक्लिष्ट वृत्तियां आएगी और कोई व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त रहता है तो दिनभर अक्लिष्ट वृत्ति से रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्लिष्ट वृत्ति भी बीच में आएगी क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी अक्लिष्ट वृत्तियां आ जाती है और अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी क्लिष्ट वृत्ति आ जाती है मोटे उदाहरण में देखेंगे कल्पना करिए कोई व्यक्ति हिंसा करता है झूठ बोलता है चोरी करता है छल कपट करता है मांसाहार करता है ये सब क्लिष्ट वृत्ति के मुख्य है पैसे करने पर भी उसके परिवार में उसके पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति दया की भावना होती है उनका भला हो कल्याण हो निस्वार्थ हो कुछ न कुछ भावना होती है तो ये जो खराब काम करता है ये क्लिष्ट वृत्तियों के प्रभाव से करता है और जो थोड़ा बहुत अपने जिसको मानता है उनका जो उपकार करता है वो अक्लिष्ट वृत्तियों के कारण करता है पर तो क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां सबके अंदर है हमारे अंदर भी है आपके अंदर भी है कौन सा अधिक है कौन सा कम है किसकी मात्रा अधिक है किसकी मात्रा कम है ये अलग बात है लेकिन दोनों प्रकार की वृत्तियां सबके अंदर होते हैं जो जीवन मुक्त योगी होते हैं ईश्वर साक्षात्कार किए हुए हैं उनके अंदर क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है शेष उससे पहले पहले जिनकी स्थिति है सभी के अंदर क्लिष्ट वृत्तियां अकलिष्ट वृत्तियां होती है अब वृत्ति से संस्कार बनते हैं आप कहें आप मन में सोचेंगे मैं चोरी करूँगा तो चोरी करने का संस्कार बनेगा चोरी अभी किए नहीं आप केवल मन में सोचने मात्र से संस्कार बनता है जैसे जैसे विचार करते हैं वैसे वैसे संस्कार हमारे बनते हैं ऐसे ही आप सोचेंगे मैं दान दूंगा तो दान देने का संस्कार बनेगा जो मन में मृत्यु उत्पन्न होते हैं उन उस प्रकार के संस्कार बन जाते हैं यथा जातीय का वृत्त जैसी जाति वाले वृत्तिया होती है वैसी जाति वाले संस्कार भी बनते हैं अच्छे विचार करेंगे अच्छे बुरे विचार करेंगे बुरे संस्कार बनेंगे तो वृत्ति से संस्कार पैदा होते हैं और हमारे अंदर जैसे संस्कार है उसके आधार पर हम नई नई वृत्तियां उत्पन्न करते हैं हम जो भी विचार करते हैं कैसे करते हैं हमारे अंदर ऐसे संस्कार है आप शिविर में आए तो कैसे आए आपके अंदर ऐसे कुछ धार्मिकता आध्यात्मिकता योगाभ्यास के संस्कार है इसलिए आप आए हैं तो जैसे संस्कार होते हैं वैसी वृत्तिया उत्पन्न होती है संस्कार से वृत्ति वृत्ति से संस्कार ये वृत्ति संस्कार चक्र दिन रात चलते रहते हैं हर व्यक्ति के अंदर चलते रहते हैं इनकी कभी समाप्ति नहीं होती है हर समय मन में कोई ना कोई विचार होता है जैसे विचार करते हैं उस विचार से संस्कार बनता है और संस्कार से फिर नई नई वृत्तियाँ उत्पन्न होती है जब वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति है तो उनको समाप्त कैसे करें वृत्तियों को पूरा हम समाप्त नहीं कर सकते दिन भर हम ध्यान नहीं कर सकते दिन भर वृत्ति निरोध नहीं कर सकते लेकिन ये कर सकते हैं क्लिष्ट वृत्तियों को रोककर अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ा सकते हैं तो जैसे ही अक्लिष्ट वृत्ति बढ़ाते हैं उससे फिर अक्लिष्ट वृत्ति के संस्कार बनेंगे फिर अक्लिष्ट वृत्ति बढ़ेगी ये चक्र चलता जाएगा आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ये चक्र ऐसे बढ़ते बढ़ते कहा तक पहुंचेंगे जब तक व्यक्ति योगाभ्यास करते रहता है योगाभ्यास करते करते करते करते समाधि तक पहुँचता है ईश्वर साक्षात्कार करता है अपने क्लेशों को दग्ध भीज कर देता है यहां तक इन मृत्युओं की स्थिति है और उसके बाद क्या स्थिति होती है तो यह चित्त चुपचाप पड़ा रहता है स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त अभी हम हमारे अंदर चित्त जो है ये हमको धक्का मारता है कि ऐसे करो ऐसे भोगो ऐसे खाओ ऐसे पियो ऐसे मौज करो अच्छे कर्म के लिए भी दान दो ये सब संस्कार हमारे अंदर चित्त में विद्यमान है ये हमको धक्का मारते हैं, प्रवृत्त कराते हैं, सकाम कर्म करने के लिए जब ये क्लेस युक्त संस्कार खत्म हो जाएंगे, तब ये चित्त चुपचाप पड़ा रहेगा जैसे जड़ पदार्थ हमको धक्का नहीं मारते हैं वो अपने आप पड़े रहते हैं ऐसे ही चित्त एक जड़ पदार्थ के, के तुल्य रहेगा जैसे मेरी इच्छा हो तो मैं हाथ को उठाता हूँ ना हो तो रख लेता हूँ ऐसे ही मन को भी नियंत्रण करना इतना सरल हो जाता है मन भी एक जड़ पदार्थ के समान हो जाता है जब हम इसको चाहे तब इसका प्रयोग करे जब न चाहे इसको रोक कर रखने में समर्थ हो जाता है और ऐसे योगी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका चित्त फूट फूट कर नष्ट हो जाता है प्रलय में लीन हो जाता है प्रकृति में लीन हो जाता है ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं जिन जो पांच पांच प्रकार के हैं तो पांच प्रकार की क्लिष्ट वृत्ति होती है और पांचों के पांच प्रकार की अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं तो वृत्तियां पांच प्रकार की है क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है इन पांच वृत्तियों का नाम अगले सूत्र में बताया गया है सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत पांच वृत्तियां हैं एक एक वृत्ति को आगे स्वयं माषि पतंजलि जी और महाशि व्यास जी बताते हैं तो सबसे पहला वृत्ति जो है प्रमाण वृत्ति प्रमाण का अर्थ क्या होता है अगला सूत्र बोलिए प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह, प्रमाणानी प्रमाण योग दर्शन में तीन प्रकार मानेंगे हैं तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा अनुमान प्रमाण तीसरा आगम प्रमाण प्रत्यक्ष किसको कहते हैं इंद्रियों के साथ संबंध होकर जो हमें ज्ञान होता है इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने अपने आंखों से देखा ऐसे ही सभी इंद्रियों का लगा सकते हैं आपने स्वयं चखकर देखा तो उसका रस आपको प्रत्यक्ष हो गया स्वयं सुना शब्द का प्रत्यक्ष हो गया स्वयं छुआ स्पर्श का प्रत्यक्ष हो गया स्वयं सुख जाना तो उसका प्रत्यक्ष हो गया तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के माध्यम से होता है इसको हम कहते हैं बाह्य प्रत्यक्ष ऐसे ही एक आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है अंदर हम प्रत्यक्ष करते हैं समान अवस्था में योगी लोग जो प्रत्यक्ष करते हैं उसको आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं बाहर हम स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं और अंदर समानी अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण एक वृत्ति है व्यवहार काल में बहुत आवश्यक है अब चलेंगे आंख खोलकर चलेंगे रास्ते में चलेंगे ठोकर तो नहीं खाएंगे ठीक ठीक चलेंगे लेकिन जब आपको ध्यान करना है इस प्रमाण वृत्ति को रोकना है उस समय आंख खुला नहीं रखनी है आंखों को बंद करना है तो व्यवहार काल के लिए उपयोगी है ध्यान के समय योग के समय इसको रोक देना है ऐसे ही आप अभी बैठे हैं शब्दों को सुन रहे हैं और शब्दों को सुनेंगे उसके ऊपर विचार करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा लाभ होगा लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं बाहर के जो शब्द है उनको सब रोकना है यहाँ तो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है ध्यान कराया जाता है इसलिए सुनना पड़ता है जब अकेले में ध्यान करेंगे तो इसको रोकना है बाहर के ध्वनि के ऊपर विचार नहीं करना है शब्द आए सुनाई नहीं छोड़ दे उसको तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार काल के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन जब योगाभ्यास करते हैं बैठकर ध्यान करते हैं तो समय इस प्रत्यक्ष प्रमाण मृत्यु को रोकना होता है ऐसे अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं एक चीज को देखकर दूसरी चीज को जानना इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण जैसे आपने धुआ को देखा और अनुमान किया कहीं ना कही अग्नि होगी क्योंकि अग्नि के बिना धुआं उत्पन्न नहीं होती है धुआं की उत्पत्ति है तो अग्नि कहीं ना कहीं है तो धुआ को देखकर अग्नि को जानना ये अनुमान प्रमाण है ये भी एक प्रमाण वृत्ति है शब्द प्रमाण किसको कहते हैं शब्द प्रमाण कहते हैं आपदेश आप जो व्यक्ति सदा सत्य बोलते हैं हमारे ऋषि मुनि लोग सदा सत्य ही भाषण करते हैं उनके द्वारा जो दिया गया उपदेश है उनको कहते हैं हम शब्द प्रमाण केवल ऋषियों की बात नहीं है सामान्य मनुष्य भी जिस विषय में जो ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक बोलता है उसका उपदेश हमारे लिए शब्द प्रमाण है भारत की जनसंख्या कितनी है तो आप कहेंगे एक करोड़ लगभग आपने गिना है क्या आपने नहीं गिना मैंने भी नहीं गिना कैसे पता चला जिन लोगों ने गिना है उन्होंने बताया बिजली के तार में इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना आपने देखा ना मैंने देखा कैसे मानते है वैज्ञानिकों ने बताया जैसे इन चीजों को हम सत्य मानते हैं ऐसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने आत्मा के बारे में ईश्वर के बारे में इंद्रियों के बारे में मन के बारे में ण के बारे में साधना के बारे में जो बातें बताई है वो भी उन्होंने प्रत्यक्ष किया ऐसे ही उनके प्रत्यक्षों को जो उन्होंने उपदेश के माध्यम से हम लोगों के लिए बताया उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं जैसे इन बातों को हम सत्य मानकर चलते हैं ऐसे ऋषियों का उपदेश भी सत्य है वो आप प्रमाण है शब्द प्रमाण उसको आगम प्रमाण कहते हैं तो प्रमाण तीन हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण और अन्य दर्शनों में अन्य प्रमाणों की चर्चा है वो इन तीन के अंतर्गत आ जाते हैं तो इसलिए योग दर्शन दर्शनकार तीन प्रमाण माने हैं और ये तीनों प्रमाण मिलकर एक वृत्ति है इसको कहते हैं प्रमाण वृत्ति प्रमाण के बाद अगली वृत्ति जो है वो है विपर्य बोलिए मेरे साथ साथ सूत्र विपर्यम मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम लंबा हो गया अत रूप प्रतिष्ठम तो विपर्य वृत्ति क्या है कहते विपर्य वृत्ति बराबर मिथ्या ज्ञान जितने में मिथ्या ज्ञान है सारे के सारे विपर्य वृत्ति है चाहे वो ईश्वर के बारे में हो आत्मा के बारे में हो जीवन के बारे में हो मन के बारे में हो ये सब विपरीत वृत्ति है ईश्वर के बारे में तो आचार्य सोमदेव जी आपको बता ही रहे थे आत्मा है और आत्मा को नहीं मानना ये एक विपरीत वृत्ति है मन जड़ है चेतन है जड़ है और जब ध्यान करने बैठते हैं, आप चाहते हैं मन ईश्वर में लगाए और ईश्वर का विचार छोड़कर अन्य विचार आ जाता है तो आपको क्या लगता है मैंने अन्य विचार उठाए या मन में अपने आप उठ गए जो अनुभव होता है कैसा अनुभव होता है ऐसे लगता है कि अपने आप और दूसरा विचार आ गया मैं तो चाहता हूँ का चिंतन करू लेकिन मन में अन्य विचार अपने आप आ गया ये क्या है मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति ऐसे ही जितने भी आपको शास्त्रों की बातें बताई गई है उनके विपरीत हम जो भी मानते हैं वो तो सारा का सारा विपरीय है मिथ्या ज्ञान है झूठ बोलने से लाभ है हानि है कैसे लगता है और बोलने में समस्या है झूठ बोलने में हानि होती है ऐसे तो शास्त्र में कहा है लेकिन हमको लगता कैसे झूठ बोल दूं तो अपमान से बच जाऊंगा और सच बोल दूं तो बेजती हो जाएगी अभी तो झूठ बोल देता हूँ आगे सावधान रहूंगा व्यक्ति करूंगा नहीं तो तो पड़े तो उस समय हमको क्या लाभ दिखाई देता है तो झूठ बोलने से लाभ दिखाई देना और सत्य बोलने से हानि दिखाई देना यह विपर्य वृत्ति जहां जहाँ पर आपको मिथ्याजान होता है सबको यहाँ विपरीय वृत्ति कहा गया है और योगाभ्यास के काल में विपरीत व्यक्ति को रोकना है व्यवहार काल में भी विपरीय व्यक्ति को रोकना प्रमाण मृत्यु के लिए भिन्न स्थिति थी प्रमाण मृत्यु तो व्यवहार काल के लिए बहुत उपयोगी है उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा लेकिन ये विपरीय वृत्ति योगाभ्यास के काल में ध्यान के काल में भी रोकने योग्य है और व्यवहार के काल में भी रोकने योग्य है कोई विपरीय वृत्ति तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति बोलिए शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प विकल्प वृत्ति का अर्थ होता है जैसा शब्द में है वैसा वस्तु न होना शब्द तो है लेकिन वो ऐसे कोई पदार्थ नहीं है ऐसे कोई वस्तु नहीं है ऐसे कोई चीज नहीं है शब्दों में हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे चीज नहीं है जैसे आपको आत्मा का उदाहरण देते हैं आत्मा चेतन है या जड़ है क्या है चेतन है तो जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है तो ऐसे मेरी चेतनता कह सकते नहीं कह सकते है क्यों अब सोच में पड़ेंगे। दर्शन पढ़ेगे तो दार्शनिक विषय आएगा ही तो मेरी चेतनता ये सत्य है झूठ है जो मेरा है वो मुझसे अलग होता है वो वही होता है क्या होता है ये मेरा हाथ है तो मैं अलग हाथ अलग मेरा शरीर मैं अलग शरीर अलग तो मेरी चेतनता तो मैं अलग चेतन अलग ऐसा है क्या लेकिन ऐसे प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। मेरी चेतनता कहा जा सकता है इसी का नाम विकल्प वृत्ति है ये अलग अलग नहीं है फिर भी इसको अलग अलग कहकर हम व्यवहार करते हैं तो इसी का नाम विकल्प वृत्ति है इसको कल्पना के रूप में मोटे रूप में समझाने के लिए विद्वान लोग ऐसे भी कह देते हैं खरगोश का सिंह खरगोश सिंह होता है क्या नहीं होता है शब्द तो हो गया खरगोश का सिंह लेकिन ऐसे कोई वस्तु नहीं है खरगोश का सिंह आप दिखा नहीं सकते चीज नहीं है तत्व नहीं है ये मोटे रूप में कह देते हैं कि इसको विकल्प वृत्ति कह देते हैं। शब्द तो है लेकिन जहा कोई वस्तु नहीं है उसको कह देते विकल्प वृत्ति मेरे पंख लग जाए तो मैं आकाश में उड़ जाऊं ऐसी कल्पना जो काल्पनिक वृत्तियां हैं वास्तव में संभव नहीं है ऐसी काल्पनिक वृत्तियों को विकल्प वृत्ति कहते है योगाभ्यास के काल में इस विकल्प वृत्ति को भी रोकना है समझने समझाने के लिए कहीं कहीं विकल्प वृत्ति का प्रयोग कर देते हैं ताकि दूसरों को समझ में आ जाए देखो मैं चेतन हूँ ये भी प्रयोग कर देते हैं मेरी चेतनता ऐसे भी कथन कर देते है ताकि दूसरों को ठीक ठीक समझ में आ जाए जैसे कह दिया जाए कि अग्नि की उष्णता क्या अग्नि और उष्णता अलग अलग चीज है लेकिन बच्चा पूछता है अग्नि क्या है आग क्या है तो उसको हम क्या समझाएं कहते हैं कि जिसमें गर्मी है वो है अग्नि अब तो बच्चे को समझाने के लिए और कोई उपाय नहीं है हमारे पास इसलिए हम कह देते जिसमें गर्मी है वो है अग्नि तो अग्नि अलग चीज गर्मी अलग चीज ऐसे नहीं है जो अग्नि है वही उष्णता है उसी को गर्मी कहते हैं तो समझाने के लिए हम दो भाग करके कहते हैं इसका नाम हो गया विकल्प वृत्ति तो उपासना के काल में ध्यान के काल में इस विकल्प वृत्ति को भी रोकना है चौथी वृत्ति जो है मेरे साथ साथ बोलिए अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति ही निद्रा चौथी वृत्ति जो है निद्रा वृत्ति है। ये निद्रा वृत्ति क्या है तो कहते है, अभावा आलम मना। अभाव आप जानते है? जो है उसको कहते हैं अभाव और जो नहीं है उसको कहते हैं अभाव तो जागृत अवस्था में बहुत सारे व्यापार हम करते हैं व्यवहार करते हैं बहुत सारे ज्ञान करते हैं बहुत सारे पदार्थ है वो तो हो तो गया जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में वस्तु ना होते हुए भी मन में हमको चित्र के रूप में दिखते है वहां पदार्थों का कुछ स्वरूप है तो जागृत अवस्था में भी हम कुछ ज्ञान होता है, स्वप्न अवस्था में भी कुछ ज्ञान होता है जब ये दोनों ना हो जब इन दोनों का अभाव हो जाए तब भी एक ज्ञान होता है आप कहेंगे नींद में सो गए गाढ़ नींद आ गई तो फिर क्या उसमें ज्ञान होता है तो योग दर्शन में महर्षि व्यास जी कहते हैं सोते समय में भी हमको एक ज्ञान होता है और उस ज्ञान को ही कहते हैं वो निद्रा वृत्ति वृत्ति गाढ़ कल भी हमने देखा था ज्ञान तो निद्रा भी एक वृत्ति है तो निद्रा में भी हमको एक ज्ञान होता है तो कहेंगे नींद में तो कोई ज्ञान नहीं होता है स्वप्न में तो ज्ञान होता है गाढ़ निद्रा में कोई ज्ञान नहीं होता तो महर्षि ब्यास जी जान बुझ इसका उत्तर दे रखे हैं जब आपको अच्छी नींद आ गई और सुबह उठते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है और कैसे लगता है मन प्रसन्न लगता है और आप क्या कहते हैं कल रात में तो बढ़िया अच्छी नींद आई ये अच्छी नींद आई कौन कह सकता है जैसे आपने दूध पिया दलिया खाए आप दलिया मीठी थी या फीकी थी पूछा जाए तो आप कहेंगे जो ने, ने मीठा खाया वो कहेंगे मीठा आपने अनुभव किया तब तो आप कहेंगे जब अनुभव नहीं करते तो कैसे कहते हैं तो महर्षि ब्याजी ने ऐसे ही कहा कि सुबह उठने के बाद आप कहते हैं मुझे अच्छी नींद आई थी तो अच्छी नींद की यदि अनुभूति नहीं होती तो आप कैसे कहते अच्छी नींद आई तो नींद के समय में भी हमें अनुभूति होती है इसलिए महर्षि कहते हैं निद्रा भी एक वृत्ति है, है ये एक है, है ऐसे ही जिस दिन अच्छी नींद नहीं आती तो उठने के बाद दुखी रहते है मन चंचल रहते घबराए हुए रहते है स्थिरता नहीं आती है तो कहते है, अच्छी नींद नहीं आई तो अच्छी नींद न आई तो उसका भी आप अनुभव करते हैं तो तीन प्रकार के निद्रा है सात्विक निद्रा राजसिक निद्रा निद्रासिक निद्रा जब बड़ी अच्छी नींद आ जाए और मन प्रसन्न हो जाए सुबह उठकर आपको आनंद आता है तो सात्विक निद्रा है और जब रात को ठीक से नींद नहीं आई गर्मी है मच्छर काटते रहे परेशान होते रहे लेकिन पूरा जागृत अवस्था में भी नहीं रहे नींद आई लेकिन अच्छी नहीं आई तो राजसिक निद्रा हो जाएगी और कभी कल्पना करिए खूब अधिक परिश्रम किया अथवा रेल में यात्रा करते दो दिन की यात्रा थी दो दिन तक रेल में सोए और उतरने के बाद जब आपको नींद लेने के लिए कहा जाता है घंटा सोने के बाद भी आपको होश नहीं आता है गाढ़ निद्रा हो जाती है तो उसको अमिताभ सिंह निद्रा कहते हैं बहुत घना गहरी अवस्था में जब चले जाते हैं नींद में तो तामसिक निद्रा हो जाती है जगाने पर अभी व्यक्ति जागता नहीं है ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये तीनों के तीनों एक प्रकार का ज्ञान है ये निद्रावृत्ति है दिन में अर्थात 24 घंटे में आपको 6 घंटे 7 घंटे सोना आवश्यक है व्यवहार काल के लिए उपयोगी है यदि नींद छोड़ देंगे आप जीवन जी नहीं सकते ठीक से ठीक से आप योगाभ्यास भी नहीं कर सकते व्यवहार काल के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे तब तो निद्रा वृत्ति को रोकना चाहिए ध्यान में बैठते समय नींद आ जाए तो ध्यान नहीं लगेगा निद्रा में चले जाएंगे तो ध्यान के समय निद्रा वृत्ति को भी रोकना है ये निद्रा चौथी वृत्ति है पांचवी वृत्ति है बोलिए अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति पांचवी वृत्ति जो है स्मृति वृत्ति है बहुत खतरनाक वृत्ति है व्यवहार काल के लिए बहुत लाभ है और ध्यान में बैठते हैं तो यही आपको परेशान करती है व्यवहार काल के लिए तो बहुत आवश्यक आप है आपको स्मृति हो कि सुबह जब घंटी लगेगी यहाँ पर आना है ये मेरे चप्पल है तो देखेंगे पहचानेंगे तब तो व्यवहार करेंगे व्यवहार काल के लिए स्मृति वृत्ति चाहिए स्मृति हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है तो स्मृति वृत्ति व्यवहार काल के लिए बहुत आवश्यक है हमारी चीज को हम पहचान सके हमारे रिश्तेदार बंधु बांधव जिनके साथ हम रहते हैं हमारे वस्तु पुस्तक सब चीजों को हम पहचानते हैं स्मृति उठाते हैं कल हमने क्या काम किया था आज उसकी स्मृति उठाकर आगे बढ़ते हैं ये बहुत आवश्यक है लेकिन जब वो ध्यान के लिए बैठेंगे उपासना के लिए बैठेंगे स्मृति वृत्ति को रोकना है उस समय बैठकर स्मृति नहीं उठा सकते ये हम पढ़ते हैं, आज आपको योग के बारे में कुछ बताया, दर्शन के कुछ सूत्र बताए इसकी आप स्मृति रखेंगे बहुत अच्छा है लेकिन ध्यान में बैठकर इन सूत्रों को दोहराना नहीं है ध्यान में जब बैठेंगे ईश्वर का चिंतन करेंगे वह इन सूत्रों को याद नहीं करना है तो स्मृति वृत्ति व्यवहार काल के लिए बहुत आवश्यक है और ध्यान काल के लिए रोकने की आवश्यकता है स्मृति क्या चीज है जिनको हमने अनुभव किया है अनुभूतो विषय चाहे वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो व्यक्ति हो वस्तु हो स्थिति हो कुछ भी हो जिनको हमने अनुभव किया है जिनको हमने जाना है उन विषयों का पुनः उपस्थित हो जाना इसका नाम है स्मृति व्यवहार काल के लिए प्रयोग करना ही पड़ता है हम स्मृति का प्रयोग नहीं करें तो आगे हम व्यवहार कर ही नहीं सकते लेकिन उपासना काल में कोई स्मृति नहीं उठानी है इसको रोकना है ये जो सांसारिक विषयों की स्मृति है यही हमको ध्यान करने में बाधक बनती है अन्य वृत्तियों की अपेक्षा मैंने स्मृति वृत्ति को अधिक हानिकारक बताया क्यों अन्य वृत्ति तो एक एक वृत्ति है लेकिन यह स्मृति वृत्ति हर वृत्ति की स्मृति होती है चाहे प्रमाण वृत्ति हो चाहे विपरीय वृत्ति हो चाहे विकल्प हो चाहे निद्रा वृत्ति हो इन सभी वृत्तियों की स्मृति होती है और स्मृति की भी स्मृति होती है तो पांचों वृत्तियों की स्मृति होती है इसलिए स्मृति वृत्ति का क्षेत्र जो है बहुत अधिक है तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमको बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है ये हो गए पांच वृत्तियां इन पांच वृत्तियों को ठीक ठीक हम जाने तो रोक सकेंगे तो दर्शन के अध्ययन में तो आज यहीं रखते हैं कुछ शंकाए आई है क्योंकि शंका समाधान के लिए अलग कक्षा है तो उस कक्षा में शंका समाधान होगा और मैंने जो बताया उसके ऊपर आपको कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं पूछना तो चाहिए जिसने बोला उसी को भी पूछना चाहिए लेकिन यहाँ मैं अति संक्षेप में ही उत्तर दूंगा आपको संतोष ना हो तो उसके लिए मैं क्षमा पार्थी हूँ मिनट में मैं शंका समाधान करूंगा जितना हो जाए और विशेष शंका समाधान करना चाहते है तो आप अलग से लिख कर दे सकते हैं और भी आपकी अधिक जिज्ञासा है तो शिविर के बाद भी आप रुक सकते हैं और भी बहुत साधक साधिकाएं है यहाँ रुकती है तो आप भी रुक सकते हैं शंका समाधान कर सकते हैं शिविर के काल में जितना हो सके उतना ही मैं करूंगा और प्रत्येक दिन ऐसे ही रहेगा तो प्रश्न आया है कि आपने बताया चित्त और मन एक ही है जबकि कुछ विद्वान उदय वीर जी शास्त्री तो को चित्त कहते हैं कृपया समाधान करें तो, करे। तो देखिए एक तो होता है शब्द का किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है जैसे मैं एक शब्द कहूंगा गोपाल गोपाल का अर्थ क्या होता है जो गायों का पालन करता है लेकिन एक कोई ब्रह्मचारी है उसका नाम गोपाल हो गया तो उसको भी तो गोपाल कहेंगे ना तो ऐसे शब्दों के यौगिक अर्थ देखेंगे तो और जगह पर लागू होगा और शब्द किस अर्थ में रूढ़ है वो अलग अर्थ पर लागू होता है तो योग दर्शन में चित्त के लिए बुद्धि शब्द का भी प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है तो चित्त को बुद्धि कहने से कोई अंतर नहीं आएगा क्यों तो नहीं आएगा क्योंकि तो चित्त जो शब्द है जिति संज्ञान धातु से बनता है जो ज्ञान कराने में साधन है और बुद्धि शब्द भी ऐसे ही बनता है व्याकरण के हिसाब से बुद्धिते अन्याय की बुद्धि जिसके द्वारा जाना जाता है वो बुद्धि है वो चाहे आप ज्ञान करने का साधन कहिए अथवा जिसके द्वारा जाना जाता कहिए एक ही है लेकिन जो मुख्य रूप में सांख्य दर्शन में बताया सत्वर स्तम महत्व से बुद्धि की उत्पत्ति होती है महातत्व बनता है से अहंकार अहंकार से इंद्रिया और मन तो मन की उत्पत्ति अहंकार से मानी गई है और अहंकार की उत्पत्ति महातत्व से तो महातत्व जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो एक पारिभाषिक शब्द है वो अलग प्रयोजन से प्रयोग होता है जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं और मन और चित्त एक अलग तत्व है जो कि अहंकार से उत्पन्न है लेकिन योगी का अर्थ में जैसे गोपाल शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है ऐसे चित्त को बुद्धि कहने में कोई दोष नहीं है दूसरा प्रश्न है धर्म में समाधि कौन सी होती है संप्रजात या असम्रजात धर्म में एक समाधि की चर्चा योग दर्शन के चौथे पाद में है वहाँ पर भाष्य में आप देखेंगे संस्कार बीज खयात ऐसे लिखा है संस्कारों के बीज क्षय हो जाने से और संस्कारों का बीज क्षय होता है असंप्रजात समाधि में हमें तो ऐसे ही समझ में आता है कि वो असंप्रजात समाधि में लेकिन कुछ विद्वानों ने वहाँ संप्रजात समाधि माना है तो वो विचारणीय है उसमें कोई आपत्ति नहीं है भाष्य के अनुसार लगता है वो असंप्रजात समाधि आपने बताया कि वेद के उपांग है योग दर्शन आदि शंका है क्या अन्य पृथ्वी पर भी वेद तथा योग दर्शन आदि होते है महर्षि दयानंदी ने इस विषय में लिखा है जैसे जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसका शासन सब देशों में चलता है जैसे आज के हिसाब से हम देखें तो केंद्र सरकार का शासन सभी राज्यों में होता है लेकिन राज्य सरकार का शासन अन्य राज्यों में नहीं होता है ऐसे जो वेद शास्त्र है वो तो सभी धरतियों में है क्योंकि सर्वत्र परमात्मा का ही शासन है तो परमात्मा का जो वेद ज्ञान है वो भी सभी धरती में है उसमें कोई संशय नहीं है और योग दर्शन ये महर्षि पतंजलि जी का द्वारा प्रण प्रणीत ये तो केवल इसी धरती पर है लेकिन अन्य धरती पर योग विद्या नहीं है ऐसे नहीं कह सकते ये सूत्र नहीं होंगे अन्य सूत्र होंगे अन्य ऋषि के द्वारा होगा लेकिन विद्या तो सभी धरती में है क्योंकि ये सारी विद्या वेद से तो योग विद्या भी अन्य धरती पर है अगले अगला प्रश्न है ईश्वर साक्षात्कार की संक्षिप्त लक्षण क्या है तो देखिए ईश्वर साक्षातकार योग की ऊंची स्थिति है उसमें क्या लक्षण होता है जो जो लक्षण आपको ईश्वर में लगते हैं अधिकांश लक्षण उस योगी में में लगेगा कुछ नहीं लगेंगे जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है तो योगी तो सर्वव्यापक हो नहीं सकता ऐसे कुछ ईश्वर के गुण नहीं आएंगे से सभी ईश्वरीय गुण उसमें आएंगे ईश्वर कभी दुखी नहीं होता है तो जिन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया है वो कभी भी दुखी नहीं होगा सांसारिक स्थितियां चाहे बढ़े चाहे घटे वो उससे सुखी दुखी नहीं होता है पहले भी मैंने आपको बताया भौतिक पदार्थों के ऐश्वर्यों के वृद्धि होने पर वो प्रसन्न हो जाए और इनके ह्रास होने पर घट जाने पर वो दुखी हो जाए ऐसी स्थिति नहीं होगी ये मुख्य लक्षण है और भी बहुत सारे लक्षण है वो कभी अन्याय नहीं करेगा वो कभी पक्षपात नहीं करेगा किसी के ऊपर अनावश्यक रूप में दुख नहीं देने देगा कभी भी यम नियम का भंग नहीं करेगा ये योगी का एक मुख्य लक्षण है और आप विशेष जानना चाहते हैं, तो रोजोड़ से प्रकाशित एक पुस्तक है ब्रह्म विज्ञान उसमें लिखा है सच्चे योगी के लक्षण तो बहुत सारे बिंदु दिए मीसी की सारा मैं ये नहीं बता सकता आप वहाँ देख सकते हैं पांच क्लेसों से वो अप्रभावित रहता है उसके ऊपर क्लेस हावी नहीं होते हैं, कभी भी वो अविद्या अस्मिता, राग देश अभिनिवेश से युक्त नहीं होता है अगला प्रश्न है सत्योरज और तम क्या चीज है विस्तार से बताइए विस्तार से नहीं संक्षेप में ही बताऊंगा ये जो है परमाणु है जैसे संसार में कोई भी पदार्थ आप देखेंगे तो उसको तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो आपको छोटे छोटे कण मिलेंगे हमारे वैदिक दर्शनों में पांच महाभूतो को सबसे छोटे माने जाते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच तत्वों से ये संसार बना हुआ है ये जगत बना हुआ है इससे आगे हम जान पाते हैं इंद्रियों के द्वारा हम समझ पाते हैं इससे पीछे जाएंगे तो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होंगे आपको समाधि अवस्था में उनका प्रत्यक्ष हो सकता है पांच महाभूतों को तोड़ देंगे तो पांच तन्मात्राए मिलेगी उसको भी तोड़ेंगे तो अहंकार तत्व मिलेगा उसको भी तोड़ेंगे महात मिलेगा और उसको भी तोड़ेंगे तो सत्व रज तम मिलेंगे और उसको आप आगे तोड़ नहीं सकते वो अंतिम है सबसे जो छोटे छोटे कण है वो सत्व रज तम है खाली से आप देख नहीं सकते समाधि अवस्था में योगी प्रत्यक्ष तो कर सकता है लेकिन हम आंखों से कितने भी अणुवीक्षण यंत्र लगा दें माइक्रोस्कोप लगा ले, तो उसको हम देख नहीं सकते जान नहीं सकते वो बहुत ही छोटे छोटे परमाणु हैं जिससे ये सारा संसार बना हुआ और उसको अव्यक्त भी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध इस रूप में नहीं होता है इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं और जब वो मिलते है ये संसार बनता है और जो अलग अलग हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है जब जुड़ जाते हैं तो सृष्टि और जब टूट जाते हैं तो प्रलय हो जाता है संक्षेप में विशेष जानना है उसी पुस्तक में ब्रह्म विज्ञान में आप देख सकते हैं और सांख्य दर्शन का पहले अध्याय का इकसठवा सूत्र योग दर्शन का दूसरे पाद का अठारहवा सूत्र आप देख सकते हैं समाधि का अर्थ क्या है समाधि का अर्थ होता है योग और शब्द के दृष्टि से देखेंगे समाधि शब्द में तीन शब्द है एक सम है एक आ है और एक धी है धी को भी हम धा करते तो धा धातु है सम का अर्थ होता है अच्छे प्रकार से आ का अर्थ होता है सब और से और धा का अर्थ होता है धारण करना अब हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप मेरी बात को सुन रहे हैं आपको ज्ञान हो रहा है लेकिन साथ में आपको पता चलता की मेरे पास कोई बैठा है मेरे पीछे कोई बैठा है अब दिन है रात नहीं है मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं हूँ ऐसे पचास चीजों का आप ज्ञान करते हैं तो अभी जो ज्ञान कर रहे हैं साथ साथ ये आपको अनुमति होते हैं समाधि में क्या होता है एक ही पदार्थ का एक ही तत्वों का एक ही चीज का आप साक्षात्कार करते हैं बाकी सब चीजें रुक जाती है मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ये भी भान नहीं रहता है ये भी भान नहीं रहता मैं अभी जान रहा हूँ इतना भी भान नहीं रहता है जिस पदार्थ का हम प्रत्यक्ष करते हैं उसी के अंदर डूब जाते हैं लीन हो जाते हैं वो समाधि है एकाग्रता की चरम स्थिति है पराकाष्ठा है उसको कहते हैं समाधि और उसी को योग भी कहते हैं अगला प्रश्न है हम सभी मानते हैं कि ईश्वर निराकार है परन्तु योग समाधि की कक्षा में सिखाया जाता है कि समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है लेकिन दर्शन शब्द का अर्थ ये नहीं है केवल आँखों से देखना हिंदी में भी मैं कहूँ कहुं, आपको कहूंगा ये चखकर देखिए नमकीन है या फीका है तो आप चखकर देखेंगे तो कैसे देखेंगे आंख से तो देखकर आप बता नहीं सकते जीवा से आपने देखा देखा मतलब जानना दर्शन शब्द का अर्थ होता है जानना सुनकर देखो कितना बढ़िया बोल रहा है गा रहा है तो सुनकर मतलब कान से हम देखते हैं तो कान से देखना मतलब कान से जान को प्राप्त करते हैं छूकर देखो गर्म है या ठंडा है तो छूकर देखो मतलब जानो तो देखना अथवा दर्शन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान करना हम कहते हैं इसकी बुद्धि को देखो तो इसकी बुद्धि को कैसे देखेंगे आंख से तो बुद्धि दिखेगी नहीं कैसे देखेंगे उसके व्यवहार से हम बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको दर्शन कह देते हैं। तो दर्शन शब्द का अर्थ तो ज्ञान न तो समाधि अवस्था में ईश्वर का ज्ञान होता है ईश्वर को हम जानते हैं इसलिए वह दर्शन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अर्थ आंखों से देखना नहीं है तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हम कर सकते है ज्ञान कर सकते है उसी को ही वहाँ दर्शन कहा गया है इतना ही आज विराम देते हैं एक बार ओम बोलेंगे तीन बार शांति बोलेंगे ओम ओ शांदे, शांदे, शां...